श्री श्रीहरी आदिपर्व अनुक्रमणी पर्व, पर्व प्रथमो ग्रंथ का उपक्रम ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा नारायण नमस्कृत्य नरम च नरोत्तम देवी सरस्वती व्या तथो जय मुदि निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री शी नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण उनके नित्य सखा नर नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतकरण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले जय महाभारत एवं अन्य इतिहाद पुराण आदि का पाठ करना चाहिए जय शब्द का अर्थ महाभारत नामक इतिहास ही है आगे चलकर कहा है जयो नामे इतिहासो यम इत्यादि अथवा अठारहों पुराण बाल्मीकि रामायण आदि सभी आर्ष ग्रंथों की संज्ञा जय है मंगलाचरण का श्लोक देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ नारायण शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और नरोत्तम नर का अर्थ है रत्न अर्जुन महाभारत में प्राय सर्वत्र इन्हीं दोनों का नर नारायण के अवतार के रूप में उल्लेख हुआ है इससे मंगलाचरण में ग्रंथ के इन दोनों प्रधान पात्र तथा भगवान की मूर्ति युगल को प्रणाम करना मंगलाचरण को नमस्कारात्मक होने के साथ ही वास्तुनिर्देशात्मक भी बना देता है इसलिए अनुवाद में श्री कृष्ण और अर्जुन का ही उल्लेख किया गया है नमो भगवते वासुदेवाय ओं नम पितामह नम प्रजापति्य ओ नम कृष्णद्वैपायनाय ओं नम सर्व विघ्न विनायकभ्यंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है ओंकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण श्रीकृष्णदैपायन को नमस्कार है ओंकार स्वरूप सर्व सर्विघ्न विनाशक विनायक को नमस्कार है लोमहर्षणपुत्र उग्रस्रवाह सौति पौराणिको नैमिषारण्य सोनकतेषिकत्रे सुखासीनाभ्य ग्रह्मषिण संसित्रता तो एक समय की बात है नैविशारण्य में कुलपति महर्षि सौनक के बारह वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे ल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रस्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे नैमिसारण्य नाम की व्याख्या वराहपुराण में इस प्रकार मिलती है एवं कृतवा तत् देव मुनि तदा च निमिषेणे दम निहतम दानव अरण्ये ततस्वेतमिषारण्य संगितम ऐसा करके भगवान के उस समय गौरमुख मुनि से कहा मैंने निमिषा निमिस मात्र में इस अरण्य वन के भीतर उस दानव सेना का संहार किया है अतः यह वन नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध होगा दूसरा जो विद्वान ब्राह्मण अकेला ही दस सहस्त्र जिज्ञासु व्यक्तियों का अन्नदानादि के द्वारा भरण पोषण करता है उसे कुलपति कहते हैं तीसरा जो कार्य अनेक व्यक्तियों के सहयोग से किया गया हो और जिसमें बहुतों को ज्ञान सदाचार आदि की शिक्षा तथा अन्य वस्त्रादि वस्तुएं दी जाती हो जो बहुतों के लिए तृप्तिकारक एवं उपयोगी हो उसे सत्र कहते हैं तमाश्रमुप्रात नैमिसारण्यवासिना चित्राश्रेतुम कथास्तत्री तपस्विन उस समय नैमिषारण्यवासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्र श्रवाजी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया अभिवाद्य मुनिस्ता सर्वाद कृतांजल ही अपृक्ष अभिपूजितः सदभ्यपूजिता उग्रश्रवाजी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना इस प्रकार कुशल प्रश्न किया उन सतपुरुषों ने भी उग्रश्रवाजी का भली भांति स्वागत सत्कार किया अथ तेषुपदेष्टेशु सर्वेष्वे तपस्वी निर्दिष्टे इसके अनंतर जब ये सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए तब लोमहर्षणपुत्र उग्रश्रवाजी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनयपूर्वक ग्रहण किया सखासी ततस्तम तो विश्रांत उपलक्ष्य अथा पृक्षदशिस्त्र कश्चि प्रस्तावयन कथा तत्पश्चात यह देखकर कर कि उग्र शिवाजी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा कुत आगम्यते ते पौ सौते क्वा विसृत स्वया काल कमलपत्राक्ष संशय तत्पृतो मम कमल नयन कुमार आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है अब तक आपने कहाँ आनंदपूर्वक समय बिताया है मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए एवं पृष्ठो ब्रवीद सम्यक यथावल महर्षणि वाक्यम वचन संपन्नस्तेषा चरिताश्रय तस्थे मुनीलां भावीतात्मना उग्र एक कुशल वक्ता थे इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यशार्थ कथा कहने लगे सौ तिरुवाच जन्मे जयत्य राजपशत्र महात्मनः समीपे पाथवेन्द्र से कृष्णदय पान प्रोक्ता पुपुण्या कथा कथिता से हम ताचिरा महाभारतसंता उग्रवाजिकहा महर्षियों चक्रवर्तीसम्रट महात्जर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास दया सम्पायन ने श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएँ विधिपूर्वक कही है उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ बहूनि संपरिक्रम्य तीर्थान्यायतना चमंत पंचकमदा मुण्यम दिजन से गतवान स्मृत देशम युद्धम करुणां भगवत्तपुरा च पांडवाण च मैं मै से तीर्थों एवं धर्मों की धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्य में समन्त पंचक क्षेत्र कुुरुक्षेत्र देश में गया जहां पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था दिदक्षुरागत तस्मा समीपता हयुष्मतर्व ब्रह्मभूता हिमे मता अस्मिन यज्ञे महाभागा सूर्यपावक वर्चस वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहां आपके पास आया हूँ मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्मस्वरूप हैं ब्राह्मणों इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं कृता अभिषेका शुचय कृत जप्यातावंत आसने स्वस्था ब्रवी कि पुराण सहित पुण्य कथा धर्म संस्रृता वृत्त नरेन्द्राणीण महात्म इस समय आप सभी स्नान संध्या बंदन जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं आज्ञा कीजिए मैं आप लोगों को क्या सुनाऊँ क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊँ अथवा उदारचरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास ऋष ऋचु दैपाजराण परमर्षिण सुब्रह्मिस्त शुवा यदि तस्ख्यानमिष्ठ सेचिपर्वण सूक्ष्म वेदार्थे भूषितस्य च सेतिहास से पुण्य ग्रंथसुता संस्कारोपगताोप्रृषिताजो वैशंपाईन उतवान्वशिष्टया सत्रे दईपाईना वेदचत संयुक्ताभूतकर्म सहीताोतमीक्षा पुण्या पापयापहम ऋषियोंक उग्रस्वाजी परमर्षि श्रीकृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोकों में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है जिसका एक एक पद वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई है और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भवों भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्यत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा द्यास की संहिता है उसे हम सुनना चाहते हैं अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है पाप और भय का नाश करने वाली है भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशम ने आनंद में भरकर कर भली भांति इसका निरूपण किया है सो तिरुवाच आद्यम पुरो पुरुषमीशानम पुरोहतम पुरुषुतम ऋतमेकाक्षर ब्रह्म व्यक्ता व्यक्त सनातनमसच्यसच्यवद विश्व सदसत्परम पराबराण सृष्टारम पुराणम परम व्यय मंगल मंगल मंगल्यम मंगल विष्णु बरेण्य बनक शुचि नमस्कृत्य हृषि केशंरा चर गुरु हरिम मरते पूजित से हर्वोक महात्म प्रवक्षापी मतम पुण्य उभाजी ने कहा जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंत्रण है यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है जिसके अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है जो ऋत अर्थात सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्ताव्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है यह विश्व जिससे अभिन्न है जो संपूर्ण परावर स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है जिसे पाप कभी छू नहीं सकता जो सहज शुद्ध है वह ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है उन्हें चराचर गुरु ऋषि के मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अतद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि देव के इस करण शोधक मत का मैं वर्णन करूंगा आ चक्षु कवय के सम परे आख्या तथई वाटे इतिहासुवि पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे इदम तो त्रिशुलोकेश महज्ञानम प्रतीक्षित विस्तर विस्तरश्च सम धारित यद्विजाति इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है ब्राह्मणादि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं अलंकृतम सुभ शब्द दिव्य महानुष छोत्तः स अन्वितम विदुषा प्रिय शुभ ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है अनुष्टुप इंद्र आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है पुण्य हीमत पादे मध्य गिरिगुहा विशोध्यदेहम धर्मात्मा दर्भस शुची स निमो व्यास शांता स्थित भारत सेतिहास से धर्मेख्यता गति प्रवेश योगम ज्ञानेन सोपस्या सर्वंत हिमालय की पवित्र तलहटी में गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास स्नादी से शरीर करके पवित्र हो कुश का आसन बिछा कर बैठे थे उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया निष्प्रभे निरालो के सर्वतम बृहदंडकम प्रजा नाम बीजम अव्ययम सृष्टि के प्रारंभ में जब वहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था प्रकाश का कहीं नाम नहीं था सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था युग सियाद निमित्त तन्मह दिव्यम प्रचक्षते यूयते सत्यम ज्योतिर्ब्रह्म सनातनम ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को चार प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है ऐसा श्रुति वर्णन करती है तस्सृष्ट तदेवाशत तैत्री उपनिषद ब्रह्म ने अंड एवं पिंड की रचना करके मानो स्वयं ही उसमें प्रवेश किया है चा चा सर्वत्र अद्भुत चाप्यचित चर्वत्रता अव्यक्त कारण सूक्ष्मत्मक वह ब्रह्म अद्भुत अचिंत सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारणस्वरूप एवं अनचनीय है और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है यस्मा पितामोज्ञे प्रभुरेक प्रजापति ब्रह्माशुर गुरस्थाणुर्मणु कमेष प्राचेत सतथ दक्षपुत्र से सप्त वही तथा प्रजा पतय प्रभुवेक विंस उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्ठी प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के सात पुत्र क्रोध तम धम विकृत अंगिरा कर्दम और अश्व प्रकट हुए तत्पश्चात इक्कीस प्रजापति मरीचि आदि सात ऋषि और चौदह मनु पैदा हुए ऋषय सत्त पूर्वे मनवश्चतुर्दश एक प्रदान पतय ऐ भी कल्प सामप्यते नीलकंठी में पुराण का वचन पुरुषा प्रमेत्मा सर्वृष विदु विश्व देवा सित वसूथाश्विनावी दिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं वे अप्रमेयात्मा पुरुष और उनकी विभूतिप विश्व देव आदित्यवसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए हैं यक्षा साध्या पिशाचाच गुह्यका पितरस्तथा, ततः प्रसूता विद्वान् विद्वांसठा ब्रह्मि सतमा तदनंतर यक्ष साध्य पिषाच गुह्यक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधुशिरोमणि ब्रह्मषिगण प्रकट हुए राजे प्रमुता आपो पृथ्वी वायु अंतरिक्षा इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है जो सब के सब शौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल दुलोक पृथ्वी वायु अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई है संवत्सर संवत्सर तवोमा सा पक्षा होरात्र क्रमात्चान्यदपि तत्सर्व समूतम लोक साक्षिक संवत्सर ऋतु मास पक्ष दिन तथा रात्रि का प्रागट भी क्रमशः उसी से हुआ है इसके सिवा और भी जो कुछ लोक में देखा या सुना जाता है वह सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ है यदि यदम दृश्यते किंचिद्दूत स्थावर पुनः जंगम संक्षिप्यतेम जगत् युगक्ष जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है यथर्ता विणी पर्य तथा भावा युगा जैसे ऋतु के आने पर उसके फल पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु भी जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है एवेतनाद्यंत भूतसारकम अनादि निधनम लोके चक्रम संपरिवर्तते इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता त्रैत्रिशहस्राणी त्रैत्र क्षता चिंसच देवाना सृष्टि संक्षेप लक्षणा देवताओं की सृष्टि संक्षेप से तैंतीस हजार तैंतीस सौ और तैंतीस लक्षित होती है दिव पुत्रो बृहद्भानु चक्षुरात्मा विभासू सविता सऋचि को भानुराशा बहोरवि पुरा वितः सर्व मह्यस्ते वर देवभ्रातन स्त शुभ्राणीति तथा स्मृत पूर्व काल में दिव पुत्र बृहत् भानु चक्षु आत्मा दिभासु सविता ऋचिक अर्क भानु आशावः तथा रवि ये सब शब्द विश्व विवस्वान के बोधक माने गए हैं इन सब में जो इन सब में जो अंतिम रवि है वे मह्य मही पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं इनके तने देवभ्राट है और देवभ्राट के तने सुभ्राट माने गए हैं सुभ्राजस्तोत्रय पुत्रा प्रजावंतो बहुश्रुता दश ज्योति शत ज्योति सहस्रज्योतिर एवं च सुभ्राट के तीन पुत्र हुए वे सब के सब संतानवान और बहुश्रुत अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं उनके नाम इस प्रकार हैं दस ज्योति सत जोती, तथा सहस्त्रज्योति। ज्योति दस पुत्र सहस्त्रा दस ज्योत महात्मह तथो तो दस महात्मा दस ज्योति के दस हजार पुत्र हुए उनसे भी दस गुने अर्थात अर्थ लाख पुत्र यहां शत ज्योति के हुए भूयस्तो दस गुणा सहस्रज्योतिष्रुता तेभ्योम कुरवश्चूर भरत यकुवश्चरा राजीणश समूता बहोवंशा भूतसर्गा सतरा फिर उनसे भी दस गुने अर्थात दस लाख पुत्र सहस्र ज्योति के हुए उन्होंने यह कुरुवंश यदुवंश भरतवंश यती और इच्छ्वाक के वंश तथा अन्य राजस्वियों के सब वंश चले प्राणियों के सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी उन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं भूतस्थानानि सर्वाणी रहस्यम त्रिविधम च यत वेद योग विज्ञानो धर्मोर्थ काम एव धर्म कामार्थयुक्ता शास्त्र विविधा च लोकयात्रा विधान तदृष्टवा ऋषि भगवान वेदव्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान धर्म अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य कर्मोपासना ज्ञान रूप वेद विज्ञान सहित योग धर्म अर्थ एवं काम इन धर्म काम और अर्थ रूप तीन पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद धनुर्वेद स्थापत्य वेद गांधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं दस ज्योति आदि से हुए हैं इस तत्व को और उनके स्वरूप को भली भांति अनुभव किया इतिहासाह विविधातुतियोपिच यह सर्वमनुक्रांतम उत्तम ग्रंथ से उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्यान के साथ उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है विस्तीर्यतन्मह ज्ञानम ऋषि संक्षिप्य चाब्रवीत इष्टम भी विदुषा लोके समसधारण महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं मन्वादिभारत केचिन आस्तिदि तथा परे तथोपरिचराद्ये विप्रा सम्यकते कोई कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायणम नमस्कृत्य से मानते हैं और कोई कोई आस्तिक पर्व से दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचर वशु की कथा से इसका विधिपूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं विविध संहिता ज्ञानम दीपयंती मनीषिण व्याख्या तुम कुशला के चिद ग्रंथान धारितुम परे विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं कोई कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं तो दूसरे विद्वान अपनी तीक्षण मेधा शक्ति के द्वारा इन ग्रंथों को धारण करते हैं तपसा ब्रह्मचर्य येद सनातनमतिहास मिम त्यक्रे पुण्यम सत्यवती सुत सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है पर विद्वान्म्हर्षि संसित व्रत तदाख्यान भरिष्ठ सृत्वा दई पा न प्रभु स्वयं कथमध्यान्वचितन से जम भगवान्ब्रह्मालोकगुरस्वय वृत्यम तस्वर्षेल्लोकाना हित काम्य प्रशस्तृतधारी निग्रहा्रह सर्व पराशरनंद्रह्मषि श्रीकृष्णयन इस इतिहास सिरोमढ़ी महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊँ जनता में इसका प्रचार कैसे हो द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता तथा लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे तम दृष्टवा विस्म तो भुक् प्राजलि प्रणत आसनम कल्पया मास व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की हिरण्य गर्भमासीनम दस्में स्तोपरमासने परिवृत्यासनाभ्यासेंथित जब उस श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही पूर्वक खड़े हो गए अनु तो कृष्णस्तु ब्रह्मणा परमेषि निस्सादासनाभ्याण सुच स्मृत परमेश ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास ही बैठ गए उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही थी उवाच स महातेजा ब्रह्माणम परमेशम भगवन काव्यम परम पूजित परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेश्ठी ब्रह्मा जी से निवेदन किया भगवान मैंने यह संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है ब्रह्मण वेद रहस्यम चापित मया साषदा वेदाराम वितर क्रिया ब्रह्मण मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार सार संकलित करके स्थापित कर दिया है केवल वेदों का ही नहीं उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है इतिहास इतिहासपुराणा उन्वेषण निर्मित चूत भव्यम भविष्यम चिविधम काल संगीत इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है भूत वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है जरा मृत्यु भयव्याधिभा भाव निश्चय विविध से च धर्म से च लक्षणम् इस ग्रंथ में बुढ़ापा मृत्यु भय रोग और पदार्थों के सत्यत्व और मिथ्यात्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है चातुर्वर्ण विधानमच चा पुराणा चा कृष्णस तपसो ब्रह्मचर्य से पृथिव्यांद्र सूर्यो ग्रहणक्षत्राण प्रमाण च युगोजुंसिमादाध्यात्म तथा च ब्राह्मण क्षत्रिय वयश्य और शुद्र इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व तो भी प्रकट हुआ है तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप अनुष्ठान एवं फलों का विवरण पृथ्वी चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इन सबके परिमाण और प्रमाण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और आध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है न्याय शिक्षा चिकित्सा च दानम पाशुपतम तथा हेतु समम जन्म दिव्य मनुष संगीत न्याय शिक्षा चिकित्सा दान तथा पाशुपत अर्थात अंतर्यामी की महिमा का भी इसमें विशद निरूपण है साथ ही यह भी बतलाया गया है कि देवता मनुष्य आदि भिन्न भिन भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है तीर्था चैव पुण्या देशानाम चैव कीर्तनम नदीनाम पर्वता वनाम सागर से च लोक पावन तीर्थों देशों नदियों पर्वतों वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है पुराण पुराणंच दिव्यां युद्धकौशल वाक्यतिशेषास् लोकायात्रा क्रम्च यगमस तति पर लेखक कच्चिए तु विध्य दिव्यनगर एवं दुर्गों के निर्माण का कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है भिन्न भिन्न भाषाओं और जातियों की जो विशेषताएं हैं लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है तथा और भी जितने लोकोपयोगी पदार्थ हो सकते हैं उन सब का इसमें प्रतिपादन किया गया है परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है ब्रह्मोवाच तपोविशिष्टादपि वै विशिष्टान संचयात् मन श्रेष्ठ तरम ताम वै रहस्य ज्ञान वेदनात् ब्रह्मा ने कहा व्यास जी संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ क्योंकि तुम जगत जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसकी ज्ञाता हो जन्म प्रभृति सत्यामिका ब्रह्मवादि तया च काव्यमितुक्त तस्मा काव्यम भविष्य मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाड़ी सत्य भाषण करती रही है और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है इसलिए अब यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी अस्यव्य कवियों न समर्थ विशेषणे विशेषणे गृहस्थ सेवाश्रमा काव्य लेखनार्था गणेश स्मरतामुले संसार के से बड़े बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्यवान बान प्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थाश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते मुनिवर अपने काव्य के लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो सौ तुर्वाच एव आभाष तम ब्रह्मा जगा कहते हैं महात्मा ब्रह्माजी व्याजी से इस प्रकार संभाषण करके अपने धाम ब्रह्मलोक में चले गए तथा व्यास सस्मार सत्यवती सस्मारेरम व्यासत सुत स्मृतमात्रो गणेश भक्तचित पूरक तत्राज काम विघनेशो वेद व्यासो यत स्थिति पूजितोपीष्ट व्यास्तदान सौनक तदनंतर सत्यवती नंदर व्यासिने भगवान गणेश का स्मरण किया और स्मरण करते ही भक्तवांछा कल्पतरु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहां आए जहां व्यास जी विद्यमान थे ब्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा लेखको भारत स भगव गणनायक मयोच मानस्य मनसा कल्पित आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है श्रुतप्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी ही लिखितो लिखितों नवतेष्ठे तदाश्याम लेखकोशय यह सुनकर विघ्नराज श्री गणेश जी ने कहा व्यास जी यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ लेखक बन सकता हूँ व्यासोप्युवाच तम देव अबुद्वाया महालिख क्वचिन ओमुक्ता गणेशों पि बभुअ कीखक व्यास जी ने भी गणेश जी से कहा बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी न लिखिएगा गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए ग्रंथ ग्रंथिम तदा चक्रे मुनिर्गूढ़ कुतूहलात यस्मिन प्रतिज्ञाया प्राह मैपायन तब जी भी कुतूहलवश ग्रंथ में पाठ लगाने लगे वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्णद्वैपायन मुनि ने यह बात कही है अष्टौ श्लोक सहसा अष्टौ श्लोक शता चहम वेद्य को वेत्ती संजयो वेत्ति वा न इस ग्रंथ में आठ हजार आठ सौ श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं इसमें संदेह है तत्लोकूटमद्या्रथित सुदृढ़ बुले भेत्म न सक्य तीर्थ से गूढ़वा प्रसृत्य च मुनिवर एक कूट श्लोक इतने गुथे हुए और गंभीरार्थक है कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र के कारण गंभीर है सर्वज्ञ गणेशो यहाँ से विचारय तावच्चकार व्यासिश्लोकानंद बहून भी स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे इतने में समय पाकर व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे अज्ञानतिमिरांध से लोकस्य तू विचेषतः ज्ञानला काभि नेत्रोन्मील कारकम धर्मार्थ काम तथा भारत स्विटरलैंड संसारी जीव अज्ञानांधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं यह महाभारत ज्ञानांजन की शलाका लगाकर उनकी आंख खोल देता है वह शलाका क्या है धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन यह न केवल अज्ञान की रतौंधि दूर करता प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आँख के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है पुराण पूर्ण चंद्रेण श्रुति ज्योत्ना प्रकाशिता नृबुद्धि कैरवाणाम चित में तकाशनम यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदनी सदा के लिए खिल जाती है इतिहास प्रदीपेन मोहाबरण घातिना लोक गर्भगृह कृष्ण यथावस्थम प्रकाशित यह भारत इतिहास एक जाज्वल्यमान दीपक है यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृह को भली भाती ज्ञाना से प्रकाशित कर देता है संग्रहा पोलो मस्तिक मूलवान संभव स्कंध विस्तार सभारण्य अभिक महाभारत वृक्ष का बीज है संग्रह और जड़ है पौलोम एवं आस्तिक पर्व संभव पर्व इसके स्कंध का विस्तार है और सभा तथा अरण्य पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोटरे है अरण्य पर्व रूपाढ़ विराट उद्योग सारण भीष्मर्व महाशाखो द्रोण पर्व पलाशवान अरणि पर्व इस वृक्ष का ग्रंथ स्थल है विराट और उद्योग पर्व इसका सार भाग है भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है और द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं कर्ण पर्व शितय पुष्पय शाल्य पर्व सुगंधि स्त्री पर्व ऐसी कवि श्राव शांति पर्व महाफल कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प हैं और शल्य पर्व सुगंध स्त्री पर्व और ऐसिक पर्व इसकी छाया है तथा शांति पर्व इसका महान फल है अश्वमेधामृत सश्रम स्थान संशय मौसल संक्षेप निषेवित अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्रम वार्षिक पर्व आश्रय लेकर बैठने का स्थान मौसल पर्व श्रुति रूपा ऊँची ऊँची शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विजाति इसका सेवन करते हैं सर्वेश भविष्य पर्जन्य एवं भूताना अक्षयो भारत संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए मूल आश्रय होगा जैसे मेघ सम्पूर्ण प्राणियों के लिए जीवन दाता है वैसे ही यह अक्षय भारत वृक्ष है तस्य अच्छा पुष्प उग्रस्तवाजी कहते हैं यह भारत एक वृक्ष है इसके स्वादु पवित्र सरस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल है धर्म और मोक्ष इन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते अब मैं उन्हीं का वर्णन करूँगा मातु निर्योगा धर्मात्मा गांगे ये धीमत क्षेत्रे विचित्रवीं कृष्णद्वी तेन पुराण तेनाव्यास वीरजवान उत्पाद्य धृतराष्ट्रम च पांडुम विदुर्मेव पहले की बात है शक्तिशाली धर्मत्मा श्री कृष्णद्वैपान व्यास ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगा पुत्र भीषमतामह की आज्ञा से विचित्र वीर की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से तीन अग्नियों के समान तेजस्वी तीन कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम है धिताष्ट पांडु और विदुर जगाम तप से धीमान पुनरेवाश्रमेश्वेशु परमा गतिम अब्रवृद भारत लोक मनुष्स्मृषि जन्मे जेन पृष्स वैश्वपाईनमें स स सदस्य सहासीन श्रावया यज्ञस्य कर्मात योद्यम पुनः पुनः इन तीन पुत्रों को जन्म देकर परम ज्ञानी फिर अपने आश्रम पर चले गए जब वे तीनों पुत्र वृद्ध हो परम गति को प्राप्त हुए तब महर्षि व्यास जी ने इस मनुष्यलोक में महाभारत का प्रवचन किया जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर ब्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशम को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ वैशम पायन याज्ञिक सदस्यों के साथ ही बैठे थे अतः जब यज्ञ कर्म में बीच बीच में अवकाश मिलता तब यजमान आदि के बार बार आग्रह करने पर वे उन्हें महाभारत सुनाया करते थे विस्तरम कुरस्या धर्मशीलता छत् प्रज्ञा धृतिम कुया सम्य पाय नो ब्रवी वासुदेव से महात्म दुर्वृत्तम धारत राष्ट्राण उतवान्गवान ऋषि इदम शत सहस्रम तो लोका पुण्यकर्माण उपाख्यान सह जेयमाद्यम भारतमोत्तम इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुवंश के विस्तार गांधारी की धर्मशीलता विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी के धैर्य का भली भाति वर्णन किया है महर्षि भगवान व्यास ने इसमें बसदेवनंदन श्री कृष्ण के महात्मा पांडवों की सत्यपरायणता तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित एक लाख श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत महाभारत जानना चाहिए